श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिरासी निष्काम भक्ति दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हुए हैं शाम हो गई है श्री रामकृष्ण जगन माता का स्मरण कर रहे हैं कमरे में राखाल अधर मास्टर तथा और भी दो एक भक्त हैं आज शुक्रवार है ज्येष्ठ की कृष्णा द्वादशी बीस जून अठारह पांच दिन बाद रथ यात्रा होगी कुछ तो देर बाद ठाकुरबाड़ी में आरती होने लगी अधर आरती देखने चले गए श्री रामकृष्ण मढ़ी के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री अच्छा, राम कृष्ण अच्छा बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है बाबूराम से मैंने कहा तू लोग शिक्षण के लिए पढ़ सीता का उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसंद न आया राम ने कहा मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो नहीं तो वे कहेंगे विभीषण ने राम की सेवा की परंतु क्या पाया राज्य देकर उन्हें भी संतोष होगा तुमसे तो कहता हूँ उस दिन मैंने देखा बाबू राम भवनाथ और हरीश ये प्रकृति भाव वाले हैं बाबू राम को देखा कि वह देवी मूर्ति है गले में माला सखिया साथ है उसने स्वप्न में कुछ पाया है वह शुद्ध सत्व है थोड़े से यत्न से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी बात यह है कि देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है वह अगर आकर रहे तो अच्छा है इन लड़कों का स्वभाव एक खास तरह का हो रहा है नोटो लाटू ईश्वरी भाव में ही रहता है वह तो शीघ्र ही ईश्वर में लीन हो जाएगा रखाल का स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मुझे ही उसे पानी देना पड़ता है मेरी सेवा वह विशेष नहीं कर सकता बाबू और निरंजन इन्हें छोड़कर और लड़के कौन हैं अगर कोई आता है तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा परंतु मैं खींच खांच कर बाबू को भी नहीं लाना चाहता घर में गूल गपाड़ा मच सकता है साहस मैं जब कहता हूँ चला क्यों नहीं आता तब बार बार कहता है आप कुछ ऐसा ही कर दीजिए जिससे मैं आ सकूँ राखाल को देख रोता है कहता है वह मज़े में है राखाल अब घर के बच्चे की तरह रहता है जानता हूँ अब वह आशक्ति में पढ़ नहीं सकता कहता है वह सब फीका लगता है इसकी स्त्री यहाँ आई थी उम्र चौदह साल की है यहाँ होकर कौन नगर गई थी उन लोगों ने उससे राखाल से कौन नगर जाने को कहा पर वह न गया कहता है आमोद प्रमोद अब अच्छा नहीं लगता अच्छा निरंजन को तुम क्या समझते हो मास्टर जी बड़े अच्छे चेहरे मोहरे के हैं श्रीराम के नहीं सिर्फ चेहरा मोहरा नहीं सरल है सरल होने पर सहज ही ईश्वर को लोग पा जाते हैं सरल होने पर उपदेश भी शीघ्र सफल हो जाता है ज्योति हुई जमीन कंकड़ का नाम नहीं बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है फल भी शीघ्र आ जाते हैं निरंजन विवाह न करेगा तुम क्या कहते हो कामने और कांचन ये बांधते हैं न मास्टर जी हाँ श्री राम के पान तंबाकू के छोड़ने से क्या होगा कामणी और कंचन का त्याग ही त्याग है भाव में मैंने देखा यद्यपि वह नौकरी करता है फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सका माँ के लिए नौकरी करता है इसमें दोष नहीं है तुम जो काम करते हो इसमें दोष नहीं है वह अच्छा काम है नौकरी करके जेल गया बद्ध हुआ बेड़ियाँ पहनी फिर मुक्त हुआ मुक्त होने के बाद क्या वह नाचने कूदने लगता है नहीं वह फिर नौकरी करता है इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई धन संचय करने की नहीं है ठीक है तुम्हें तो केवल अपने कुटुम्ब के निर्वाह के लिए ही चिंता है नहीं तो सचमुच वे और कहाँ जाए मड़ी यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ श्री राम कृष्ण ठीक है परंतु अभी यह भी करो और वह भी करो अर्थात संसार के कर्तव्य भी, भी करो और आध्यात्मिक साधना भी मड़ी सब कुछ त्याग सकना बड़े भाग्य की बात है श्री राम रामकृष्ण ठीक है परंतु जैसे जिसके संस्कार तुम्हारा कुछ कर्म अभी बाकी है उतना हो जाने पर शांति होगी तब तुम्हें वह छोड़ देगा अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते बिल्कुल अच्छे हो जाने पर छोड़ते हैं यहाँ जो भक्त आते हैं उनके दो दर्जे हैं जो एक दर्जे के हैं वे कहते हैं हे ईश्वर हमारा उद्धार करो दूसरे ज दर्जे वाले अंतरंग हैं वे यह बात नहीं कहते दो बातें जानने से ही उनकी बन जाती है एक तो यह कि मैं श्री राम कृष्ण कौन हूँ दूसरी यह कि वे कौन है मुझसे उनका क्या संबंध है तुम इस श्रेणी के हो नहीं तो और क्यों क्या इतना कर सकता था भवनाथ बाबूराम का प्रकृति भाव है हरीश इस स्त्रियों का कपड़ा पहनकर सोता है बाबूराम ने भी कहा है मुझे वही भाव अच्छा लगता है बस मिल गया यही भाव भवनाथ का भी है नरेंद्र राखाल निरंजन इन लोगों का पुरुष भाव है अच्छा हाथ टूटने का क्या अर्थ है पहले एक बार भावावस्था में दांत टूट गया था अब के बाद भावावस्था में हाथ टूट गया मड़ी को चुपचाप बैठे देखकर कर श्री राम आप ही आप कह रहे हैं हाथ टूटा सब अहंकार निर्मूल करने के लिए अब भीतर मैं कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता खोजने को जब जाता हूँ तो देखता हूँ वे हैं पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उन्हें कोई पा नहीं सकता चातक को देखो मिट्टी में रहता है पर कितने ऊँचे पर चढ़ता है कभी कभी देह कांपने लगती है कि कहीं विभूतियाँ ना आ जाए इस समय अगर विभूतियों का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल दवा खाने खुल जाएंगे लोग आकर कहेंगे मेरी बीमारी अच्छी कर दो क्या विभूतियाँ अच्छी होती हैं मास्टर जी नहीं आपने तो कहा है आठ विभूतियों में से एक के भी रहने पर ईश्वर नहीं मिल सकते श्री राम कृष्ण बिल्कुल ठीक जो हीन बुद्धि हैं वे ही चाहते हैं जो आदमी बड़े आदमी के पास कुछ प्रार्थना कर बैठता है उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती उसे फिर एक ही गाड़ी पर बड़े आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता यदि उसे वह चढ़ाता भी है तो पास बैठने नहीं देता इसीलिए निष्काम भक्ति अहेतुकी भक्ति सबसे अच्छी होती है अच्छा साकार और निराकार दोनों सत्य है क्यों निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रहता इसीलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं कप्तान ठीक कहता है चिड़िया ऊपर उड़ती हुई जब थक जाती है तब फिर डाल पर आकर विश्राम करती है निराकार के बाद साकार तुम्हारे अड्डे में एक बार जाना होगा भावावस्था में देखा अधर का घर सुरेंद्र का घर बलराम का घर ये सब मेरे अड्डे हैं वे यहाँ आए या ना आए मुझे इसका हर्ष दुख नहीं मास्टर जी ऐसा क्यों होगा सुख का बोध होने से ही तो दुख होता है आप सुख और दुख के अतीत हैं श्री कृष्ण। हाँ और मैं देखा देख रहा हूँ बाजीगर और उसका खेल बाजीगर ही नित्य है और उसका खेल अनित्य स्वप्नवत जब चंडी सुनता था तब यह बोध हुआ था शुंभ और निशुंभ का जन्म हुआ थोड़ी ही देर में सुना उनका विनाश हो गया मास्टर जी मैं कालना में गंगाधर के साथ जहाज पर जा रहा था जहाज़ के धक्के से एक नाव उलट गई उस पर 20-25 आदमी सवार थे सब डूब गए जहाज के पीछे उठने वाली तरंगों के फेन की तरह सब लोग पानी के साथ मिल गए अच्छा जो मनुष्य बाजी देखता है क्या उसमें दया होती है क्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध होता है उत्तरदायित्व का बोध रहने पर ही तो मनुष्य में दया होगी ना श्री राम कृष्ण वह ज्ञानी सब देखता है ईश्वर माया जीव जगत वह देखता है माया विद्या माया और अविद्या माया जीव और जगत ये है भी और नहीं भी है जब तक अपना मैं रहता है तब तक वे भी रहते हैं ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा उन्हें काट डालने पर फिर कुछ नहीं रह जाता तब अपना मैं भी बाजीगर का तमाशा हो जाता है मड़ी विचार कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा किस तरह जानते हो जैसे 25 दल वाले फूल को एक ही बार से काटना कर्तित्व राम राम सुखदेव शंकराचार्य इन लोगों ने विद्या का मै रखा था दया मनुष्य की नहीं दया ईश्वर की है विद्या के मै के भीतर ही दया है विद्या का मै वे ही हुए हैं तुम चाहे लाख बार यह अनुभव करो कि यह सब तमाशा है पर हो तुम उन्हीं के अंदर अधीन उनसे तुम बच नहीं सकते तुम स्वाधीन नहीं हो वे जैसा कराएँ वैसा ही करना होगा वह आद्याशक्ति जब ब्रह्म ज्ञान देगी तब ब्रह्म ज्ञान होगा तभी तमाशा देखा जाता है नहीं तो नहीं जब तक थोड़ा सा भी मैं है तब तक उस आद्या शक्ति का ही इलाका है उन्हीं के अंडर हो उन्हें छोड़कर कर जाने की गुंजाइश नहीं है आद्याशक्ति की सहायता से ही अवतार लीला होती है उन्हीं की शक्ति से अवतार अवतार कहलाते हैं तभी अवतार कार्य कर सकते हैं सब माँ की शक्ति है कालीबाड़ी के पहले वाले खजानचे से जब कोई कुछ ज्यादा चाहता था तब वह कहता था दो तीन दिन बाद आना मालिक से पूछ लूँ कली के अंत में कल की अवतार होगा वे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लेंगे एकाएक एक उनके एक घोड़ा और तलवार आ जाएगी अगर आरती देख आए आसन ग्रहण किया भुवन मोहिनी नाम की धाई कभी कभी श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए आया करती है श्री राम कृष्ण सबकी चीज़ें नहीं ग्रहण कर सकते विशेषकर डॉक्टरों कविराजों और धाइयों की नहीं ले सकते घोर कष्ट देखकर भी वे लोग रुपया लेते हैं इसीलिए श्री राम कृष्ण उनकी चीज़ें नहीं ले सकते श्री राम कृष्ण अधर से भुवन आई थी पच्चीस बम्बई आम और संदेश रतगुल्ले लाई थी मुझसे कहा एक आम आप भी लीजिए मैंने कहा नहीं पेट भरा हुआ है और सचमुच देखो ना, ज़रा सा संदेश और कचौड़ी खाई इतने ही से पेट कैसा हो गया केशवसैन की माँ बहन आदि सब आई थी इसलिए उनका दिल भलाने के लिए मुझे कुछ नाचना पड़ा था और मैं क्या करूँ उन्हें कितनी गहरी चोट पहुँची है